छांदोग्योपनिषद शांक भाष्या अध्याय एक चतुर्थखंड उद्गीत संज्ञक ओंकारोपासना से संबंध आख्यायिका ओम इतक्षर उद्गीतम उपास मिति युद्घायती तस्ोपव्याख्यानम ओम यह अक्षर उद्गीत है इस प्रकार इसकी उपासना करें ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञ में उद्गाता उद्गान करता है उस उदीथोपासना की ही व्याख्या की जाती है ओम तेत तदित प्रकृतस्र से पनबद्गीताक्षराुपासना प्रसंगो मूदित प्रकृतवा श्यामृता भय गुणा विशिष्ट स्योपासनम विधातव्यम इत्यारम्भ ओम इत्यादि व्याख्यात पूर्व प्रस्तावित ओंकार अक्षर का ही ओमितेत इत्यादि वाक्य द्वारा इसलिए ग्रहण किया गया है जिससे बीच में उद्गीत शब्द के अक्षरों की उपासना से व्यवहित हो जाने के कारण अन्यत्र प्रसंग न हो जाए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 छंदो भीर छादेर छादय स्थंद छंद स्व एक बार मृत्यु से भय मानते हुए देवताओं ने त्रैविद्या में प्रवेश किया उन्होंने अपने को छंदों से आच्छादित कर लिया देवताओं ने जो उनके द्वारा अपने को आच्छादित किया वही छंदों का छंदपन है अर्थात देवताओं को आच्छादित करने के कारण ही मंत्रों का नाम छंद हुआ है देवा वै मृत्यो मारकाबिभ्य कितवत त्री विद्या कर्म प्रवेश प्रवेशवत वैदिक कर्म प्रारब्धवतमृत मनमच कर्माण्य जप विनयुक्त कर्मांतरे जपहोम आदि कुर आत्मा कर्मातरे स्वंदादस्मदि छंदसाम आछादय तस्ंद मंत्रणादना छंदस्व प्रसिद्धम प्रसिद्ध देवताओं ने मारक मृत्यु से भय मानते हुए क्या किया यह बतलाया जाता है उन्होंने त्रय विद्या में वेद त्रय द्वारा प्रतिपादित कर्म में प्रवेश किया अर्थात वैदिक कर्म को ही मृत्यु से बचने का साधन समझकर उन्होंने उसी का आरंभ कर दिया तथा कर्म में जिनका विनियोग नहीं है उन छंदों मंत्रों से जप एवं होमादि करते हुए उन्होंने अपने को कर्मांतरों में आच्छादित कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने को इस मंत्रों से आच्छादित कर दिया था इसलिए छादन करने के कारण ही छंदों यानी मंत्रों का छंदपन प्रसिद्ध है साणु त्र मृत्यु मत् मुद के परिपेदेव पर्यपस्य धुचि सामने तेनो विदि तो सामनो जजुष जिस प्रकार मछेरा जल में मछलियों को देख लेता है उसी प्रकार ऋख और यजु संबंधी कर्मों में लगे हुए उन देवताओं को मृत्यु ने देख लिया इस बात को जान लेने पर उन देवताओं ने रिक और यजु संबंधी कर्मों से निवृत्त होकर स्वर ओम इस अक्षर में ही प्रवेश किया तान तथान कर्म परान मृत्यु यथा लोके मत्स्य घातको मत्स्य मुद के नाति गंभीर परिपश्ये शोकस्रवोपा साध्यम मनम एवं पर्यप्य दृष्टवान्मृतु कर्म क्षोपा साध्यान्देवान्मेनर्थ क्वासौ देवान्दर्थ इुच्यते नृचिषा रीजजुषी ऋगजुषा संबंधी कर्ण कर्मणीर्थ ते नुदेविक कर्मण संस्कृता शुद्धात्न सतो मृत चिकित्सित विदव विदिच तर्ध्वाद्या कर्मभ्य सामो यजुषुषम साम, संबंधा कर्मणोंभ्युत्थ्यथ तेन कर्मण मृत्युभयापगम प्रतिराशा सदाजमृता भयुभय गुणमक्षर स्वर स्वरशन्द प्रवेश ओंकारोपासन परा संता शुच्चय प्रतिषेधाथ तदुपासन परा संता जिस प्रकार लोक में बंसी लगाने और जाल उलीचने आदि उपायों से मछलियों को पकड़ा जा सकता है यह जानने वाला मछेरा उन्हें कम गहरे जल में देख लेता है उसी प्रकार मृत्यु ने कर्म प्राण देवताओं को वहां छिपे हुए देख लिया अर्थात मृत्यु ने यह समझ लिया कि देवताओं को कर्म छह रूप उपाय के द्वारा अपने अधीन किया जा सकता है उसने देवताओं को कहा देखा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 वे उसे छोड़कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट अक्षर यानी स्वर में स्वर संज्ञक अक्षर में ही प्रविष्ट हो गए अर्थात ओंकारोपासना में तत्पर हो गए जहां एवं शब्द अवधारणा के लिए होकर पूर्व स्थानों के साथ स्वर के समुच्चय का प्रतिषेध करने के लिए है तात्पर्य यह है कि वे उसी की उपासना में तत्पर हो गए ओंकार का उपयोग और महत्व कथम पुनः स्वर शब्द शवाच्यम्क्षरुच्य किंतु शब्द का शावाच्या किस प्रकार है यह बतलाया जाता है यदा वृतम्हानोत्यो मित्वाति स्वरव साम जजरे सौस्रोतक्षरमेत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 यदा वा ऋचमातिरव साम जजुह स्वर जजु कॉसौ यदतद्क्षर एकदम ऋतम अभय तत्प्रवेश यथा गुणमेवामृता अभियाव देवा जिस समय उपासक रिक को प्राप्त करता है उस समय वह ओम ऐसा कहकर ही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 एवा अमृतम अभयम् गुणम विद्वा प्रणोति स्तोति उपासनमें स्ति अभिप्रेता सै तेवाक्षर स्वर अमृतम अभयम प्रवशति उन देवताओं के समान ही जो दूसरा उपासक भी इस अक्षर को इसी प्रकार अमृत और अभय गुण से विशिष्ट जानता हुआ उसकी स्थिति करता है यहाँ स्थिति का अभिप्राय उपासना ही है वह उसी प्रकार उन देवताओं की ही समान इस अमृत और अभय रूप अक्षर में ही प्रविष्ट हो जाता है च राजकुलम प्रविष्टाइव राज रागोंतरंग बहिरंगता बदन परस ब्रह्मणोंतरंग बहिरंगताशेष किमतर्दमृता देवा येना मृतत् यदमृत अभूवस्तेनवा मृतत् विशिष्ट न न्यूनता न ना नाप्यधिकता मृतत्व तथा उसमें प्रविष्ट होने पर जिस प्रकार राजकुल में प्रवेश करने वाले में कोई राजा के अंतरंग रहते हैं और कोई बहिरंग रहते हैं इस प्रकार परब्रह्म के अंतरंग बहिरंगता का भेद नहीं रहता तो फिर क्या रहता है जिस अमृतत्व से देवगण अमर हो गए थे उसी अमृतत्व से विशिष्ट होकर यह भी उन्हीं के समान अमर हो जाता है इसके अमृतत्व में न तो न्यूनता रहती है और न अधिकता ही यतिदोग्योपनिषदि प्रथमाध्यायी चतुर्थ खंडभाष्यम संपूर्णम